भक्त वंदे गुरुपद्द्वंदबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे निता नंदसबहोदी श्रीनंद नंद वंदे राधि चरणों गोपीजन सामुक्त बिंद वाछाक वस् कृपा से पति पावन वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगो लंगिरी यदिपातमहदे परमा बृंदा तो वै पिया के स्न पदे देवी सत्वत्य नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चयन देवी ततो जयो तथोजय मुदीर संकीर्तने कथोपदेशे गौरी वकाशने सदाक्त गुरभक्ति भक्ति, भक्ति प्रमदा जगोधर सदा सदाभव भविष्य दोहम तीथास्पिविर तरण भीताति हम पुनतपालभवदीपूत वंदे महापुरषते चरणरविंदज सुरीपीतरजक्ष धर्मीचसा जर मे गपीत वंदे महापुरशते चरण यम छटाया जेत किम दूसराशे पूर्णा निराग्र सगर सारम साराधि काम ही कदम काम करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनितानंद सियादी जगदाधर शिवा सदी गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनता सियादी जगदाधर शिवा सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे आजान लम्बित आजानुलितुजौ कनका दधा संकेतनिकर कमलाताक्ष विश्वाज बरोगरपालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणा बतारू हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे नमा गंगे तव पाद पंकज सुरासुरविदिप मुक्ति मुक्ति दासी भावानूपेण सदा नंगातरंगरमणीय जटाकलाप गौरीरतरुशी तवाम भाग नारायण प्रियमदारम वरानसी पुपति भजबीशनाथ बागीश वदनी लीज वसी यस्यास्ते हृदय संबी मह भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे प्राए न देव मुनयु स्विमुक्ति काम मौन चरती विजनीन परार्थनिष्ठा नैतान विहाय किपना भी मुक्षको नतस्व श्रम तो नुपे प्राय नुनो स विमुक्ति काम मौन चरंति विजनीन परार्थनिष्ठा विहाय कि पुनः नीमु को नान्या तदसरण भ्रमत शिशिलाभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाजी ने बताएं निर्जन भजन का नाम लेकर आप लोग आराम करने का कोशिश मत करो निर्जन भजन का बहाना लेकर आप चुपचाप बैठे रहोगे ये उचित नहीं है श्री प्रोलाद महाराज जी का बात काल उठा था पोलाद महाराज जी कह रहे हैं कि ये संसारी जो जितना सारे आदमी हैं ये संसारी आदमी सब पड़ा हुआ है कुप में जैसे कुएं में पड़ा हुआ है, कुएं में गिरे हुए हैं सब और प्रहलाद महाराज ने बताएं, प्रहलाद महाराज ने बताएं, मैं तो यही अच्छा समझता हूं हित्वात्पातम गृहमंद कूपम वनम गय हरिमाश्रय प्रहलाद महाराज ने बताएं, मेरा तो ऐसा विचार है कि अंधा अंधाकूप जैसा ये जो संसार है उसको छोड़ के वन में जाके हरि भजन करना भगवान का चरण आश्रय करना मैं यही उचित समाजता हूँ वन का व्याख्या काल हो गया वन का मतलब जंगल नहीं वन का मतलब सात्विक वास हर वक्त साधु संग में रहना हर वक्त साधु संग में रहना मानसिक भाव रूप में और वास्तव साधु मिल जाए तो वास्तव साधु का संग ऐसा करते करते संसार जय हो जाएगा नहीं तो करोड़ों जनों में भी जय नहीं हो सकता साधु संगों का बहाना करना और साधु संगो वस्तु तो करना ये दोनों में फर्क है बहुत सारे आदमी गुरु वैष्णव का सेवा करना चाहता है लेकिन अंतर मैं विचार नहीं करता कौन सी सेवा करने से वो गुरुजी संतुष्ट हो कैसे करने से संतुष्ट हो ये सब विचार नहीं बिल्कुल ये सब विचार बिल्कुल उठाता ही नहीं आता ही नहीं हृदय में एक उदाहरण याद आया एक गांव पे एक वैष्णव था बहुत सुंदर और वैष्णव गुरु सेवा वैष्णव सेवा में बड़ा रुचि रखते थे बड़ा रुचि रखते थे और गुरु वैष्णव सेवा में एक दफे गुरुजी आया जारा का एक दफे गुरुजी आए गुरु आने का बाद वो जारा का मर्सूम उस समय गर्म पानी किए करके पैर धुलाया सब कुछ कर, किया सब कुछ करके एकदम माला पढ़ाया पहनाया सब कुछ किया बहुत वंदना किया कीर्तन किया सब कुछ किया अब वो गांव का एक बोखा आदमी वो देखा मतलब गुरु जी का ऐसे स्वागत करना चाहिए और वो तो बोखा है कुछ नहीं जानता अनुगत्य भी ऐसा नहीं बुद्धि भी कम है एक दफे गुरुजी दूसरे दफे आए बोलो बोले हमारा घर में चलो बोलो तुम्हारा घर में बाद में आएंगे आज तो यो समय नहीं है इस समय इसका तो हो गया दूसरे एक समय आए बड़ा जेठ महीना का समय है बड़ा गर्म है एकदम उस समय आए और ये आदमी का घर में वो जो दूसरा जो शिष्य है उसका घर में आए आने के बाद वो क्या किया करके वो गर्म पानी किया करके चरण को धुलाने के लिए आया गर्म पानी दे दिया गुरु जी बोले तो गर्म पानी क्यों दे रहे थे बोला हमने देखा गर्म पानी से अब तक चरण धुलाया जाए उस हम गर्म पानी से धुलाए विचार नहीं है जो गर्म पानी से अभी तो अभी तो अभी तो गर्मी का समय है अभी गर्म पानी क्या काम का कैसे गुरुजी का सुख हो मानसिक आंतर में ये सब विचार नहीं है हमको करना चाहिए करेगा जोर व्यवस्था ऐसा सेवा विचार नहीं है सेवा का मतलब है गुरु वैष्णव का संतुष्टि कैसे वो संतुष्ट हो ये विचार करना नहीं तो सेवा नहीं होता उल्टा हो जाता है फल उल्टा हो जाता है प्रहलाद महाराज जी हिरण को बताए कि हम तो यही समझते कि अंधगुप्त सदृश्य जहाँ बिल्कुल जो हृदय का जो बंधन है वो कभी भी टूटने वाला नहीं इतना जबरदस्त बंधन है वो टूटने वाला नहीं बिल्कुल और इस अवस्था प्रहलाद महाराज जी ने ये उपदेश भी दिए जब तक वास्तव शुद्ध गुरु वैष्णव परमंशु गुरु वैष्णव का चरण धूलि से हमारा अभिषेक ना होए, जब तक शुद्ध गुरु वैष्णव परमंशु गुरु वैष्णव का चरण धूलि से मेरा अभिषेक ना हो जाए अभिषेक जानते हो अभिषेक किस को बोलता है <laughs> अभिषेक जब तक ना हो जाए तब तक होगा नहीं बुद्धि शुद्धि होना संभव नहीं और काल बताया था हिरण्य बड़ा गुस्सा हो गया कि कि जितना बार बच्चा को लाए वही गुरु सौंडर को शुक्राचार्यों का दो लड़का वो शिक्षक है गुरुजी है मैंने जितना सारे बालक है असुर बालक उसमें प्रहलाद महाराज भी है उसको सिखाते है सब कुछ पढ़ाई कराता है इस समय प्रहलाद महाराज को दो बार दो दो बार हिरण के पास लाया गया लेकिन जितना बार लाया हिरण पूछा कि बेटा कुछ अच्छा कुछ सीखा तो बताओ हर हर तो हरि हरिभक्ति का ही बात बोलता है और दूसरा कुछ बोलता ही नहीं इसमें हिरण बड़ा गुस्सा हो गया और मारने के लिए आदेश किया मार डालो इसको ये लड़का नहीं चाहिए हमको इसके बाद जो है संड और अमर को बहुत फटकारा संड अमर को हाथ जोड़ के बोले देखो हम हमने ये सब सिखाया नहीं तो आपने सिखाया नहीं तो कहाँ से सिखा बोलो ये तो हमको पता नहीं ये हम लोग हम ये हमारा शिक्षा नहीं है और हमारा जो विद्यालय है विद्यालय में बाहर का कोई आए बाहर का कोई आदमी आए ये भी संभव नहीं कि वो बंद है हमारा गेट बंद रहता बाहर का कोई आके उसको सिखा के पढ़ा के जाए ये संभव नहीं तो कैसे हुआ तो गुरुद्वार संडो अमर को हिरण नगर सिंह जी को बताए नैसर्गिक मतिरा स्वराजन ये नैसर्गिक वित्तीय है निसर्गो मतलब इसका इसका पहले से ही इसका संस्कार ऐसा है वो ऐसा बताते हम लोग सिखाए विश्वास करो आप फिर वो बच्चा को लेके चले गए प्रहलाद को और प्रहलाद को लेके जब चले गए इसके बाद विद्यालय में जितना सारे छोटे छोटे बालक है उसका ही दोस्त है सब पढ़ाई पढ़ा एक साथ पढ़ाई करता है और वो बच्चा लोग प्रहलाद महाराज जी को पूछा अच्छा प्रहलाद आप आ, आपका गुरुजी हमारा गुरुजी तो एक ही है एक ही साथ पढ़ाई करता लेकिन आपका ये सब जो बुद्धि है आपका जो विचार है वो शिक्षा कहाँ से मिला को समझ में नहीं आता कैसे आपको समझ में आया तो उसका बाद प्रहलाद महाराज जी ने बताना शुरू कर दिए बहुत सारे बात बताए इसके बाद प्रहलाद महाराज जी को अक्सर प्रहलाद महाराज जी को लेके के महाराज को घेर के सारे प्रहलाद महाराज को घेर के सारे बच्चा लोग बैठ जाते हैं। सारे बच्चा लोग जो है प्रहलाद महाराज जी को घेर के बैठ जाए और प्रहलाद महाराज जी प्रहलाद महाराज जी प्रवचन शुरू करें अपना प्रहलाद महाराज का प्रवचन सुंदर बोल रहे देखो देखो दोस्तों क्या है भले कौमार आचरित आचरित प्राजो धर्म भगवता दुर्लभम मानुष हम जन्म तदपि अधम अध्रुवम ध्रुव नहीं है ध्रुव माना फिक्स ध्रुव मतलब जिसका स्थायित्व तो है अध्रुव मतलब जिसका कोई स्टेबिलिटी नहीं स्थायित्व नहीं ये दुर्लभ मानुष्य जन्म है एक भी बुद्धिमान आदमी समाज में मिलना बहुत मुश्किल है जो वास्तव बुद्धिमान एक्चुअल इंटेलिजेंट सारे कम बुद्धि वाले, वो सोचता है हम बड़ा बुद्धि हमारा बड़ा विचार है हम बहुत बुद्धि वाले हैं बिल्कुल नहीं है बिल्कुल नहीं हरिभजन का बुद्धि तो बिल्कुल नहीं है और किसी बुद्धि हो ना हो बुद्धि तो उसी को बोले जाते हैं तो हरिभजन का बुद्धि हो तो नहीं तो कुछ बुद्धि नहीं प्रहलाद महाराज जी ने बोले देखो दोस्तों ये कुमार वयस बचपन में भजन करना चाहिए बुढा होने से भजन नहीं बनता जब कुमार काल है उसी से ठाकुर जी का भजन करना चाहिए और देरी हो जाए तो बस होगा नहीं कुछ नहीं होता मुश्किल है बचपन से ही करना चाहिए ऐसे तो गुरु वैष्णव का कीपा हो तो हो जाता है किसी का संस्कार पूर्व संस्कार टूट जाए तो कोमार आचरित आचरित इसमें मतलब ही है कोमार कोमार वही आचरित मैंने आदेश करना चाहिए आ, किसी का अगर सौभाग्य नहीं है तो उम्र ज्यादा हो गया तो वो भी हो सकता वास्तव किफा मिल गया तो हो सकता लेकिन आचरित इसके द्वारा विधि है इसके द्वारा प्रहलाद महाराज विधि लिंगो दिया है कि आचरित ये करना ही चाहिए उचित कोमर आचरित प्राज्ञों प्राग्गो जो वास्तव बुद्धिमान जो है वो प्राग्गो मतलब जिसका प्रज्ञा प्रतिष्ठित हुआ है गीता में इसका बारे में गीता गीता में इसका बारे में बताया प्राग्गो वसे ही जिस, वसे ही यश इंद्रियाणी तो स्व प्रतिष्ठित बसे ही यश इंद्रिया प्रज्ञा प्रतिष्ठित ये जो शब्द बोला जिस जिसका जिस आदमी का जिसका सारे इंद्रियो अपना बस बस में है उसका प्रज्ञा प्रतिष्ठित है ये शब्दों का पूरा व्याख्या करो तो इसमें उत्तर आएगा ऐसा कौन आदमी है जिसका सारे इंद्रियो अपना बस में है इसका उत्तर आएगा ऑटोमेटिकली परम भक्तो का ज्ञानी जोगी इन लोगों का भी इंद्रिया इंद्रियो क्या है बड़ा बस में रहता है इतना बड़ा वैराग्यो तुम्हारा हंसी लगेगा तुम सोचोगे हमारा क्या वैराग्य कुछ नहीं इतना कठोर वैराग्यो लेकिन भगवान का भक्ति नहीं है इतना वैराग्य आप देख के पागल हो जाओगे इतना शुद्धता इतना वैराग्य सब कुछ है लेकिन भगवान के लिए प्यार नहीं है भगवान को प्यार करे भगवान का सेवा करे गुरु ऐसा कुछ नहीं तो उसका जो वैराग्य है हम ये कई बार उदाहरण भी दिए हैं जोगी ज्ञानी और बड़ा भारी आदर्शो पालन करने वाले जो है हमारा नैतिक आदर्श है हमारा नैतिक आदर्श है सब कुछ है ये सब नैतिक आदर्शों वाले जितना सारे समाज का आदमी है इन लोगों का कोई वैल्यू नहीं है जब तक कृष्ण भक्ति में प्रतिष्ठित ना हो जाए तब तक कोई वैल्यू नहीं हमने ये प्रमाण भी दिया कि देखो कितना बड़ा बड़ा ऋषि मोनी ज्ञान मार्ग में ज्ञान मार्ग में है कर्म मार्ग में बहुत सारे हम्म, जोगी जोग मार्ग में लेकिन एक ना एक समय लोगों का जो क्या है थोड़ा बहुत मुश्किल आ गया था लेकिन पुल्लाद महाराज के उदाहरण दिया था पुल्लाद महाराज नाम पे प्रतिष्ठित है इसका बारे में काल भी चर्चा किया था गंभीर जब तक कोई नाम नाम भजन में प्रतिष्ठित ना हो जाए इसका बारे में नामाष्ट से स्वरूपों को स्नेपात का श्लोक बता जत ब्रह्म साक्षात कृतनिश्चयापी इत्यादि श्लोक बताया था कोई फायदा नहीं जब तक नाम में प्रतिष्ठित ना हो नाम का कृपा ना हो जाए अब कोई फायदा कभी भी मुश्किल हो सकता तो ये जो कोमर आचरित की बोला देखो आचर करना चाहिए एकदम आचरित प्रागो व्यक्ति मतलब प्राग्ञो का जो स्वाभाविक अर्थ है उसमें वसे ही असेंद्रिया प्रज्ञा प्रतिष्ठित लेकिन इसका पूरा व्याख्या करें तो देखा जाए अंतिम में भक्त स्वर कोई नहीं प्राग उसका ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित है जो भगवान का सेवा गुरु वैष्णव का सेवा को अपना जिंदगी में तन मन धन ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत कर दिया मत हो गया तन मन धन बाजी लगाकर सेवा परम पूजा भक्ति तो माधव गो सिंह महाराज का एक घटना याद याद हो गया पंजाब में एक विधोवा मैया विधवा सहारा कुछ नहीं है सामी मारे गए कुछ नहीं है संपत्ति भी कुछ नहीं है किसी भी हालत गुजारा होती थी और उसका एक बेटिया रानी है और बेटिया रानी पढ़ाई लिखे की और शादी का तो उम्र हो गया शादी का समय और शादी नहीं दिया जाए तो बाद में शादी होगा ही नहीं मुश्किल और इसी समय परम पद भक्ति तो माधव को सीमा एक दफे प्रचार में गए पूरा प्रचार पार्टी को लेके प्रचार में गए पोचार के जाने का बाद वो माता जी ने प्रार्थना की महाराज यहाँ कहाँ रुकोगे तो कोई जगह अच्छा है नहीं हमको कीपा करके हमारे इधर रुको कीपा करके हमारा हमारा मकान पूरा खाली है तो हम रहता है विधवा आदमी पर आप पूरा आपको छोड़ देंगे आप इधर रहो कीपा करके रहो और सेवा महाराज जी बोला तुम्हारा कैसे करोगे तुम्हारा तो कुछ वरना हम कर लेंगे कोई बात नहीं आओ कोई भी असुविधा नहीं ऐसा करके माताजी गुरुजी को पैर पकड़ के लाए अपना मुकान पे व्यवस्था किए और उसका पैसा बाती कुछ नहीं है उन्होंने कहा कि एक बड़ा सेठ आदमी के पास गया कि बोले तो आपका चरण में मेरा एक बिनती है पहले भी आपको बहुत उपकार हमने किए हैं बोले बहन बोलो क्या सेवा चाहिए बोले सेवा पेपा ने एक काम है मेरा जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग आपका पास गिर भी रखे आप या तो हम शोध दे सके रुपया अगर आपको वापस दे तो दे बिल्डिंग हमारा वापस आएगा नहीं तो जिंदगी भर के लिए आप ही ले लो कुछ रुपया चाहिए हमको इसका वैल्यूएशन बोले कई हजार रुपया ले लिया लेके पागल का माफी गुरु जी का उस सब किया और लोग घबड़ा गया इसके पास कुछ नहीं है कैसे उत्सव कर रहे है? किसी को पता नहीं आ सारे उस सब किया प्रचार किया सब कुछ किया गुरुजी का पूर्ण की प्राप्त हुआ गुरु जी सब जानते हैं गुरुजी चले गए आंसू लेके अंतिम में क्या हुआ गुरुजी जी अंतर है सब जानते हैं गुरुजी को बोलने का दरकार नहीं पता वैष्णव को अंतर जामी है गुरु जानते हैं इसका वो अपना जिंदगी को बाजी लगाकर सेवा किया गुरु सेवा तो इसको ही हम कृपा करेंगे बोले किसी को पता नहीं गुरुजी चला गया और लड़की भी शादी लड़की का शादी होनी चाहिए नहीं तो होगा नहीं मुश्किल तो गुरुजी जी एक उसका ही एक शिष्य है जम्मू में रहता है उसको इंगित दे दिया सिर्फ इंगित ज्यादा बोला भी नहीं कुछ ए उसका लड़की का शादी थोड़ा देखना आ, वो समझ गया गुरु क्या बोल रहे हैं कुछ बोला ही नहीं जाके खबर ख़वर लिया खबर ले दे वो बिल्डिंग जाने वाला है बिल्डिंग रुपया तो दे नहीं सका गिर भी रखा पूरा और वो जो जम्मू का है वो जो गुप्ता जी बड़ा बड़ी हमको भी बहुत प्यार करते थे जाके क्या की पहले तो लड़की का शादी का व्यवस्था की करोड़पति जैसा शादी देता है वैसा अपना लड़की समझ उसको शादी दिया उसका बिल्डिंग का व्यवस्था कर दिया और गुरुजी के बोले गुरुजी गुरुजी बोले तुमने बहुत सेवा किया ना गुरुजी पैसा का तो तभी वेल्यू है हमारा ये पैसा है हमारे संपत्ति क्या वैल्यू है अगर गुरु विश्व भगवान का सेवा में ना लगे तो उसको तो क्या काम का है बड़ा आशीर्वाद हुआ आपका बोले आपने वो माता का सेवा नहीं किया आपने जो सेवा किया वो माताजी का सेवा नहीं किया वो हमारा सेवा किया वो सेवा हुआ हमारा देखने में लगता माताजी का सेवा वो हमारा सेवा कर दिया ऐसा करके कई सेवा एक दफे परम हुए माधो महाराज एक जगह प्रचार करके एक जगह से जा रहे थे गाड़ी में उठे गाड़ी खड़ा हुआ गाड़ी में खड़ी हुई है उड़ने के समय एक भिकारी है रोते रोते आई बूढ़ी आके बोला महाराज रुको थोड़ा रुको थोड़ा तो क्या बात है मेरा पास कुछ भिखा है आपको भिक्खा देंगे बाकी जो सेवक है वो वह भाग इधर से गाली देना शुरू कर दी महाराज बोलो रुको क्या लाई हो बोला मेरा जिंदगी का पूरा अमानत ही है ये है कोई अटानी चुआनी पैसा माँ तो गुस्से मोला दे क्षा दे ले। ये बोला बोशना जंगल जंगल में प्रचार किए किस इस बात को उठाए क्योंकि प्रोलाद महाराज सबसे बड़ा प्रचारक है इस बात को क्यों उठाए प्रहलाद महाराज का प्रहलाद महाराज का कहानी का में उठाए क्यों जो श्लोक हमने उठाए ये बात इसमें आता है जो श्लोक हम पहले शुरू किया वो श्लोकी है ये प्रमाण करता है प्रलाद महाराज जैसा प्रचारों को होना मुश्किल है आसाम में गांव गांव पे प्रचार की जंगल जंगल में प्रचार की परम व्या माधो महाराज बाम गोसिंह महाराज ऐसा नहीं कि अमेरिका हो तो तब हम प्रचार करेंगे नहीं तो प्रचार नहीं करेंगे ऐसा नहीं गरीब से गरीब कुछ नहीं है ख, कुछ दे खाने के लिए कुछ नहीं वो सब जगह प्रचार में किए परम वे माधो महाराज बामुन गोष्ठी मार कुछ नहीं है एक बर्तन भी साबुत नहीं है ठीक एक गरीब आदमी का पास गए महाराज प्रचार किए एक दफे सेवक बोले चौबीस परगुणा में प्रचार में गए पौन बुजवात बामन गुस्से महाराज चौबीस परगुणा बंगाल में एक जगह ओ जगह प्रचार किया महाराज पांच सात दिन प्रचार के बाद सेवक गुस्से में आके बोल रहे गुरुजी इधर और कभी प्रचार में नहीं आएंगे इधर कभी नहीं आएंगे गुरुजी जी बोला क्या हुआ तेरा बोले महाराज कुछ नहीं है प्रणामी प्रणामी कुछ नहीं है बेकार खाली फालतू आ सामने आखिर गुरु जी बोले तेरा ते लोगों के द्वारा प्रचार नहीं होगा तू लोग प्रचार नहीं कर सकेगा प्रचार तेरा द्वारा होगा नहीं जो पैसा का चिंता प्रणामी कितना आया तो प्रचार कैसे करे तू ते लोगों द्वारा प्रचार नहीं कोई दे ना दे लोगों का इच्छा है ठाकुर जी का सेवा में लगा हम तो खाएंगे नहीं वास्तव संत एक पैसा खाता नहीं पूरा तोल के ठाकुर जी का सेवा में लगा है ये सब पैसा खाने से पूरा एकदम सत्यनाश हो जाए खाए पागल है लेकिन मानता नहीं कोई एक दफे एक एक एक ब्रह्मचारी बामन महाराज को बोले महाराज जी प्रचार में आने से भजन नुकसान होता है बड़ा प्रचार में आए तो बड़ा बड़ी भजन का बहुत नुकसान होता है बामन गोसि महाराज उसको पूछे भजन किसको बोला जाता है रे किसका नाम भजन है बोलो महाराज नाम फाम सब करना बोलो देख गौड़ी मठ का साधु वो है जो प्रचार और भजन दोनों को एक उद्देश्य एक ही तात्पर्य माने मेरा बात समझ में आए आई आईगा समझ कुछ नहीं आएगा गौरिया मठ का पहुंचा हुआ जो संत है वो समझेगा ये सब मेरा है बात भले हाँ। गौरियामठ का भजन ऐसा है उसमें प्रचार जो है और जो तुम बैठ के नाम करो दोनों बराबर ये समझो तो तुम गोड़ियामठ का शिष्य हो गौरियामठ का साधु हो नहीं तो गौरियामठ का नहीं प्रचार और भजन दोनों एक तत्पर जो है हम कोई नाम कमाने के लिए नहीं है पैसा कमाने के लिए नहीं है ठाकुर जी की इच्छा है कोई सेवा हो जाए इसका नाम प्रचार हम अगर चिटिंगबाजी कर सके तो लाखों आदमी का चिटिंगबाजी कर सके ठाकुर जी मेरा अंदर में ये पावर दिया चिटिंगबाजी करने के भी पावर दिया और भजन करने के भी दिए जिसको हम लगाए हो सके तो लाखों आदमी को हम चीट बना दे पूरा बोखा बना दे मेरा संभव है अमेरिका रास्या कोई भी जाऊँ ठाकुर जी की अच्छा से लेकिन हम किया नहीं एक आदमी हमारा जिंदगी में अगर शुद्ध भक्त बने एक आदमी ज़्यादा हम नहीं चाहते एक तो मैं सोचूं कि मेरा ये जो कथा है वो सार्थक है लेकिन लेने वाला तो हमको एक भी नहीं देगा सब नाटक करता है लेने वाला एक भी नहीं एक भी नहीं मिला जो वास्तव ग्रहण करे प्रहलाद महाराज जी का जो श्लोक देखे हम शुरुआत किया था श्लोक का वा श्लोक का विचार सुनो किस लिए हम ये बात कूटा प्रहलाद महाराज का ये श्लोक आएगा ही था जो प्राय सारे साधु जो साधु संत है जंगल में चले जाते हैं अपना अपना भजन लेके व्यस्त रहता है और प्रहलाद महाराज बोले हम ऐसा मापिक स्वार्थी नहीं है हे निशिंगदेव हम स्वार्थी नहीं है इतना जो अपना भजन ही चिंता करे किसी का मंगल का चिंता ना करे ऐसा नहीं है प्राय न देव मुनयो सभिमुक्ति कामा मौनम चरन्त विजन परिष्ठ न इ था न विहयुक्त हाँ प्रणान विमुक्ष एक नान्या तदस्य शरणम भ्रमतो न जो असुर वालक सब है ठाकुर जी ये लोग कौन उद्धर करे हमको तुम उद्धार करोगे हमारा उद्धर तो हो ही गया हमारा उद्धार दोबारा तुम क्या करोगे ठाकुर जी हमारा उद्धार तो हो ही गया क्योंकि हमारा तुम्हारा भक्त जो प्रहलाद तुम्हारा भक्त जो नारद जी नारद जी, जी का संग हो गया मेरा हमारा उद्धार तो हो गया तुम्हारा भक्त जो नारद है नारद के साथ मेरा संग हो गया प्रवचन सुना हमको सिखाया सब कुछ तो उद्धार हो गया तुम अगर बोलो कि पा लो कि तो ये असुर वालों जो है सबको करो दसम स्कंद जो शुरू करे गंभीर चर्चा के लिए गंभीर परिवेश चाहिए गंभीर चर्चा के नहीं तो स्फूर्ति नहीं होता राधा रानी इतना बड़ा आचार्य कितना बड़ा आचार्य है स्वयं राधा रानी इतना बड़ा आचार्य है अनंत को डी ब्रह्माण्ड में राधा एकमात्र किस्नों को पकड़ के बोलता है कीपा करना है तो करो कीपा करना है सबको करो किपा करो राधा रानी तो किराती राधारानी की कृपा के द्वारा ही तो हमारा किपा मिल रहा है नहीं तो शैम को पकड़ना किसी का बस का काम नहीं शैम सुंदर के बस में लाए किसी बाप का हिम्मत नहीं एक राधा रानी है घाट पकड़ के बोले किपा करो सबको जाओ एक राधा रानी है इसका बारे में खोपड़ी में नहीं आएगा सारे दुनिया का कचरा भरा हुआ है ये जो खोपड़ी है ये खोपड़ी में दुनिया का कचरा भरा हुआ है इसमें शुद्ध गुरु वैष्णव को बातें घुसेगा नहीं कचरा दुनिया का कचरा जात तो जाता सब बड़ा हुआ है होगा नहीं ये सब तो कोमार आचरित प्राग धर्मान भगवतानियों दुर्लभम मानुसम जन्मन दोस्तों सुनो ये बचपन में ही भजन शुरू होनी चाहिए इट्स अ अस्ट होनी चाहिए आज दुर्लभ मनुष्य जन्म तो दुर्लभ है अब इस जन्म के बाद मनुष्य जन्म मिले कि नहीं कोई ठिकाना है नहीं और ये मनुष्य जन्म मिला ये अध्रुव है ये रहेगा नहीं ज्यादा दिन और ये मनुष्य जोनि जो मिला है ये जो सुंदर शरीर इतना सुंदर आंखे कान नाक हाथ पा इसके द्वारा सेवा का अवसर हो सकता अवसर मिले सेवा का अर्थोतम मतलब है इसका वैल्यू है ये शरीर जो है इसका वैल्यू है इसका पैसा कमाने ने वैल्यू नहीं है हमने बहुत पैसा कमाया हमारा वैल्यू है वैल्यू नहीं है आजकल संत समाज में ये विचार फैल गया जिसका पास पैसा है जो फॉरेन में जाता है वही साधु है बाकी कोई साधु नहीं सब मूर्ख गाधा है गाधा जित, जो जितना फॉरेन में गया वो उतना बड़ा साधु है, उतना पैसा है वो सुत बड़ा साधु उसका सामने सर झुका है पैसा है तो सर झुका नहीं पड़ेगा ऐसा विचार पूरा समाज व्यवस्था एकदम शेष ये अर्थोदम मतलब ये शरीर के द्वारा बड़ा भारी सेवा बन सके इसका नाम है अर्थोदम अर्थोदम परमार्थदम परम अर्थोदम अर्थोदम मतलब अर्थ देने वाले कौन सी अर्थ बोले अर्थ तो तुम एक ही जानते हो वही जो पांच जो धर्मो अर्थ हो काम यही तो जानते हो धर्म भी धर्मो अर्थ काम मुख्य इसी को तुम्हारा यही मानते हो परम अर्थ जो है इसका बारे में किसी का कोई होश ही नहीं है होश नहीं है अब बोले देखो ये हरी भजन जो है इतना बहुत सरल है प्रहलाद महाराज जी बोले देखो कई देव देवता का पूजा घर करने जाओ तो बड़ा मुश्किल है मार्केट से बाजार से ये लाओ वो लाओ ये लाओ तब पूजा होगा मार्केट से ये लाओ वो लाओ नहीं तो पूजा नहीं होगा लेकिन ठाकुर जी का भजन ऐसा नहीं कुछ भी नहीं है हम भिकारी है अगर ऐसा भी ठाकुर जी का भजन हो जाए देवता का भजन ऐसा नहीं होता ऐसे बोले सु बोले देखो बोले ये जो जब एस सर्वभूतान प्रिय आत्मेश्वर सुहित सर्वभूत हृदय में साक्षात भगवान बैठा हुआ है बस आंखें मोदो और आंखें खोलो जैसे भी हो ठाकुर जी का चिंतन करो मानस में फूल चढ़ाओ कुछ भी करो हो गया भले जैसे हर भूत हर अवस्था में हर जगह ठाकुर जी है तैसे ठाकुर जी का भजन बड़ा इजी है हे उसुर, वालों को बोला बोला दोस्तों सुनो सुखम इंद्रिय कम दैत्या देहो योगे न दे नाम सर्वत्र लभ्य दयाथा दुखम अयत्न था तुम सुख और सुविधा तुम सुख और सुविधा में उलझे हुए हो कैसे मेरा सुविधा हो कैसा मेरा सुख हो लेकिन हे दोस्तों सुनो जिसका तकदीर में लिखा हुआ है ना वो सुख सुविधा ऐसे ही मिलते रहे तुम सो तुमको सिर्फ अपना जिंदगी को भजन में लगाना है स्वाभाविक प्रचेष्टा करो तुम्हारा तकदीर में है तो होगा ही हमने देखा अपने जिंदगी में भिकारी का लड़का गरीब ब्राह्मण का लड़का किसी का कोई पुत्र नहीं कुछ नहीं है उसको लेके गया और तो करोड़ों करोड़ों जायदाद का मालिक बन गया सुख अगर तुम्हारा तकदीर में लिखा हुआ है कहीं भी रहो सुख मिलेगा ही जैसे कुत्ता का उदाहरण दिया उदाहरण दिया मेडिसिन कंपनी का सब मालिक हम तो हैरान हो गए आलिपुर में उसका बिल्डिंग है मेडिसिन कंपनी का डिरेक्टर है मालिक छ कुत्ता रखा है छ कुत्ता छ देश का एक एक कुत्ता के लिए एक, एक टेम्परेचर है एक एक खाना है एक एक मास्टर है हम तो हम बोला कितना ये नहाने के लिए आदमी है मेडिसिन दे उसको कुछ ना हो जाए बा रे हम सोचे देखो इतना गरीब घर का लड़का है बच्चा है उसका तो उसको देखने वाला कोई नहीं क्योंकि उसका तकदीर ही फूटा है और कुत्ता का तकदीर ऐसा है कुत्ता कुत्ता बन के आया है लेकिन उसका जो एंजॉयमेंट है वो पूछो मत पैसा कुत्ता भी कमाता है कुत्ता कमाता नहीं है पैसा कुत्ता भी कमाता है आदमी कमाता है कुत्ता कमाता नहीं तुमसे ज्यादा कमाता है तो तुम्हारा वैल्यू कहां है कहां महाराज कुत्ता कमाता है भले इंग्लैंड में जाओ इंग्लैंड इंग्लैंड में जो पुलिस डिपार्टमेंट है इंग्लैंड में जो पुलिस डिपार्टमेंट है वहां स्कॉटलैंड यार्ड स्कॉटलैंड यार्ड का नाम सुना स्कॉटलैंड यार्ड में जो कुत्ता जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसका एक एक कुत्ता जो तंखा मिलता है तुम्हारा मिलेगा नहीं तुम सारा जिंदगी में इनकम नहीं कर सकोगे स्कॉटलैंड यार्ड वो कुत्ता को छोड़ देना पूरा समाधान करके आ जाएगा जितना केस है कौन खून किया क्या किया सारे एकदम एकदम पकड़ के ले आएगा वो कुत्ता का कितना तंखा है तो क्या हम सोच कि जिसका पास पैसा ज्यादा उसका वैल्यू ज्यादा है कभी हम हमें हम इतना भूखा नहीं है हमारा गुरु जी इतना हमको सिखा दिया है हमें देखते नहीं है सब विषय पर देखो डॉक्सो होता है ना डॉक्सो कैलकाटा में बॉम्बे में डॉक्सो में एक एक कुत्ता जो फास्ट प्राइस मिलता है उसको दस लाख पंद्रह लाख बीस लाख जो डॉग जो शो में फास्ट हुआ उसको दस लाख बीस लाख मिल जाता है रुपया और भी ज्यादा तो क्या हम सोच लेंगे वो कुत्ता बड़ा है ये साधु के पास पैसा पास नहीं तो साधु कम है कन कीमत है इसलिए संत महात्मा लोग हर जगह जाता नहीं पहले आदमी भेजता है जाके देखो मेरा जाने का वो परिवेश है कि नहीं अगर वो गाधा है वो समझ नहीं पाता भेज के कोई फायदा नहीं अगर समझ पाता वो जागा जाना ठीक नहीं हो जाता ही नहीं कुछ इसलिए आदमी भेजता है पहले जाओ कथा का परिवेश है कि नहीं कुछ है देख के आओ हम्म तभी कथा होगा मेरा हिम्मत नहीं कि जोर जबरदस्ती कथा बोले कथा का परिवेश हो स्थिति हो निर्मत्सर परिवेश हो कथा अपने आप अप स्पूर्ति हो जंगल में चलो बैठो देखो तो ऐसा जो है सुखम देखो ये जो हमारा इंद्रिया हैं, ये इंद्रियों हमारा गर्म ना लागे कूलर चला दो एसी चला दो हमको वृंदावन में भजन की जंगल में वहां कई आदमी मेरे को डिस्टर्ब करता था कि बाबा इधर क्या भजन कर रहे हो, उधर चलो हम एसी के का हम तुम्हारा कूलर लगा देंगे सब व्यवस्था कर देंगे हम कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए हमको बार बार आके जो गाँव में कई जाएगा एक जाएगा तो ज्यादा तो डिस्टर्ब किया बार बार आके हमको बोलता बाबा एक नंबर बता दो हमको बार बार एक बार बोल रहे रोज विक्यालय ने इधर उधर रास्ता में देखा बाबा एक नंबर बता दो नंबर बता दो हमको समझ में नहीं आया बाद में एक प्रजवासी को पूछे महाराज हमको बार बार ये क्यों बोल रहा है देखा होने के बाद बोल रहे नंबर बता दो तो वो बोले बाबा आप जानते ना सरल आदमी हो वो सट्टा खेलता है जुआ खेलता है तो एक नंबर बता दो उसी नंबर पर वो जुआ खेले और उसका लाभ हो जाए देखो हाय राम हाय राम जरा नंबर बता दो नंबर बता दो क्या नंबर बताए हम ए? कीपा कर दो नंबर बताओ क्या नंबर बताए उसके बाद वो चक्कर में आया और एक बात बोले उधर बोले बाबा हमारा उधर चलो कुल्ला लगा देंगे ए लगा देंगे गर्मी का मौसम भजन करो हम हमारा तो इधर आराम ही है कोई बात बगीचे में कोई असुविधा नहीं है जोर जबरदस्त हम बोला नहीं हम एक आदमी को पूछो जोर जोर से क्यों कर रहा है बोला महा इसका पीछे कारण है वो जो बिल्डिंग है उसमें वो वो जो महिया है उसका जो डेवर डेवर वो बहुत बदमाश करते थे इतना बदमाशी सारे पैसा जुआ आदि फूंक देते थे और किसी भी कारण किसी के द्वारा उसका मत हो गया मैंने शायद हो सकता कि वही बीज दे दिया बदमाश करता मर जा प्रेता बन के उधर है तो आपको उधर भजन के लिए नहीं रहे। वो आप नाम करोगे प्रेता चला जाएगा प्रेतात्ता को उधर करने के लिए आपको बार बार बोल उधर जाके भजन को सारी सुविधा दे देंगे हम बोला हाय राम हमको सब यूज करना चाहता है गुरु वैष्णव का सेवा करना और गुरु वैष्णव को भोग करना दोनों बराबर नहीं एक है गुरु वैष्णव को हम भोग करेंगे उसको यूज करेंगे करके अपना सुविधा करेंगे यह है गुरु वैष्णव को भोग वो जिंदगी में पाखंडी बन जाएगा आदमी नहीं रहेगा साधु तो दूर की बात है पखंडी बन जाएगा गुरु वैष्णव को एंजॉय करेंगे भोग करेंगे गुरु वैष्णव को भोग का वस्तु नहीं है यह तुम्हारा इच्छा तुम भोग कर लोगे सौराढ़ वस्तु है वो चाहे तो सब दुनिया का सब फूक फाक चले जाए हो सके तो राजगद्दी में बैठ के हरी कथा बोले कुछ बिकार नहीं है किसी अवस्था में उसमें रखो कुछ नहीं होता तो प्रहलाद महाराज ने हमने देखा टालीगंज में कलकाता टालीगंज में एक नापित है चूल काटने वाले वो चूल काटने वाले हैं हम तो छोटे हैं बच्चा उस समय में अकबर पे आए वो चूल काटते, बहुत गरीब है उसको करोड़ों रुपया का लॉटरी मिल गया करोड़ रुपया का लठारी वो चूल बाल कटके आप बाल कटना बंद हो होगी <laughs> सैलून बंद लाल झंडा <laughs> तो किसका थकदी में क्या है ये आप क्या करोगे वो तो बोल नहीं इसलिए प्रदारे अपना सुख सुझ अपना सुविधा के लिए चिंता मत करो अपना सुजो सुविधा आदि कुछ नहीं होगा इंद्रियों का जो सुख है अगर तगा तुम्हारा तकदीर में है तो वो अपने आप आ जाएगा अगर नहीं है अगर अगर तकदीर में अपन नहीं है करोड़ रुपया का संपत्ति मिलने का बावजूद अब फाका हो जाएगा हो गया ना होगा एक उदाहरण दे दे समझ में आएगा आपको बोले एक लंगड़ा आदमी था ये सब घटना बोल रहा है प्रहलाद महाराज का घटना को समझाने के लिए एक लुमड़ा आदमी था एकदम लूमरा चल नहीं सकता लेकिन वो पढ़ाई लिखाई किया पढ़ा वो जो एडुकेशन उसका है एडुकेशन बहुत किया लेकिन वो चल नहीं सकता इनकम करे वो संभव नहीं और उसका जो बुआ जी है उसका जो बुआ जी है बुआ जी बड़ा धंदौलत बहुत है लड़का लड़की नहीं है बुआजी सोचे कि इसको ही हम जाने का टाइम में सारी संपत्ति इसको ही लिख के दे जाए क्या होगा ये अपाइज है अपाइज है इसको ही हम लिख के दे जाए ए तेरे को ही लिख के दे जाएंगे तेरे को क्योंकि तेरा देखने वाला कोई नहीं बैंक का हमारा जो अमानत है और जो बिल्डिंग है सब तेरा हमें लिख के दे जाएंगे तो बुआ जी ऐसा बोले अपना तो कोई लड़का लड़की है ही नहीं तो क्या की पूरा बुआजी वकील को बुलाए बोला हम ऐसा ऐसा संपत्ति हस्तांतर देना चाहता है तो वकील ने सारे लिख के उसका विल कर दिया विल जो है इच्छा हो तो विल चेंज भी कर सकता अपना जिंदगी में अगर विल हमने बनाया तुमको अच्छा नहीं लगा तुम्हारा कैरेक्टर हमें अच्छा नहीं लगा हम विल चेंज भी कर सकता मेरा नियम है विल का ऐसा नियम तो अंतिम समय है बुढ़ी का अंतिम समय 90 नब्बे साल का उम्र हो गया मरने वाली है तो वो विल बना दिया विल बना विल बना के वो बोला बुआ जी बोले देख तेरा नाम पर सब कर दिया अभी है मैं जब ज, जितना दिन तक जिए दिन तक बस उसका वक्त तेरा ही हो जाए अब ये इतना बदमाश है लंगड़ा है इतना बदमाश है बाहर में तो बहुत मीठा बात करता है इससे मीठा बात कोई जो मीठा बात करता है ना जो आदमी देखोगे वो सैतान मीठा बात बोली बोलने वाला आदमी को विश्वास मत करो उसका एक ही संपत्ति है मीठा बात और कुछ नहीं है सारे तुमको चिट करे हाँ। वो क्या करे मीठा मीठा बात बल बुआ जी आप आप ही तो मेरे भरोसे हो जाने का क्यों बात कर रहे हो अब जितना जी जियो तो अच्छा है मेरा लिए आपका चरण छाया में जय जिये बदमाश और अंदर में चिंता करते बूढ़ी कैसे मरे कब मरे कितना जल्दी मरे कि हो सके क्यों हमारा ऊपर गुस्सा हो गया विल चेंज कर दे तो फिर क्या होगा हो सके ऐसा मेरा नाम पे तो कर दिया विल चेंज करे तो उन्होंने क्या किया वो मेडिकल पढ़ा था मेडिकल लेकिन अपा है कुछ नहीं कर पाया उसको याद है वो किताब को छानबीन कर देखा ये आदमी सोया हुआ आदमी को पानी या कुछ भी चीज उस भेन एक तो सिरा है नस है वो नस में अगर इंजेक्ट करे तो हार्ट फेल हो जाए उसको याद हो गया उसको पेंसिल देकर ले रेड पेंसिल लेके दाग दिया बोला हम पॉइजन फॉइजन कुछ नहीं देंगे किसी को पता नहीं चलेगा बूढ़ी सुहा हुआ उसको जाके सीर उसको तो अभ्यास है देखे उसी जगह वो पानी को तुरंत इतना जोर से इंजेक्ट किया बूढ़ी हार्टफेल मर गया बड़ी बुरी मर गया बुरी मर जाने का बाद अब क्या हुआ बुरी कैसे मरा कोई रिलेटिव है वो जो लंगड़ा है उसका वाइफ है उसका डाउट हुआ क्योंकि उसका एक्टिविटी अच्छा नहीं लगा डिटेक्टिव डिपार्टमेंट का आदमी को बुलाया और बोला जीटे बड़ा भारी जीटो खरा छानबीन किया बूढ़ी का मरने का कोई बात ही नहीं कैसे मर गया बाद में डिटेक्टिव डिपार्टमेंट का आदमी लंगड़ा जो है लंगड़ा का घर में गया आप बड़ा पढ़ाई लिखा करते हो बड़े कितना सारे किताब है बोल गए एक किताब जो है मेडिकल का उसको उठाए, उठ के ऐसा ऐसा करते करते देखे एक जगह लाल मार्क है वो देखा इधर लिखा है, इस जगह अगर इंजेक्ट करे तो तुरंत बस एक क्लू को लेके उसको पूरा पकड़ दिया बस मर्डर केस में उसको बारह साल का पूरा एकदम उसका ऑर्डर होगी तो देखो संपत्ति मिले हुए है संपत्ति मिल गया था ना लेकिन तकदीर में नहीं पूरा चला गया संपत्ति ये प्रहलाद महाराज की जो बात है इसको साबित कर वो तो मार्डर किया फांसी में चढ़ाओ उसको फांसी में चढ़ा। इसे प्रहलाद महाराज के ये बात कितना सच्चा है आप ठंडा दिमाग से बैठो एकांत एक में बैठ के चिंता करो इसे भागवत का शिक्षा जो है सुख हम ऐ योगेन दैत्या देहो सर्वत्र न देहीन हम यथा दुखम अजतन था प्रहलाद महाराज कहते हैं हे दोस्तों देखो किसी आ, किसी आदमी का जिंदगी में आप देखा है कभी कि कोई दुख को तुक मांगता है एक एक तुम्हारा कुंथी देवी छोड़कर किसी ने दुख मांगता नहीं समाज संसार में सब चाहता है कि दुख को हटाओ और को लाओ लेकिन फिर भी उसका तकदीर में अगर है तो दुख आ ही जाता आता ना प्रहलाद महाराज बोले दुख को क्या बुलाया था नौता दिया था दुख आओ दुख आओ कुछ नहीं बोला फिर भी दुख आए क्यों बोले उसका तकदीर में है जिसका बारे में काल गोवर्धन पूजा में बता सुखम दुखम भयम खेमम कर में नहीं बहुत किसी का करने का कोई हिम्मत नहीं है कोई भी कुछ करे पैसा भी रखे कुछ भी रखे हम तो अमान्य थी कुछ नहीं रखा ठीक भी हमारा जिंदगी चल रहा है ठाकुर जी के कभी ये नहीं सोचा कि हमारा तबीयत खराब हो जाए कौन देखे कभी सोचा ही नहीं लूर जाए तो जाए ऐसा है शिक्षा देते देते प्रहलाद महाराज बोले देखो तत्प्रयास हो तत्प्रयास न करतव्यो य तो आयुर्वय परम न तथा बिंदे बिंदते न तथा बिंदते क्षेम मुकुंद चरणम भुजम तत् प्रयास न कर्तव्य यत आयुर्वेद परम जिंदगी में साथ जिंदगी में एक पल भर बेकार नष्ट बेकार नष्ट ना करो जिंदगी में एक पल भर अच्छा अच्छा खाओ आ फिर नींद आ जाएगा सो जाओ आरती देखे फिर सो जाओ फिर सो फिर खाओ फिर सो जाओ ऐसा करो तो तो भजन हो जाए ठाकुर जी मिल जाए, यही तो मेरा जिंदगी है ना खाना और सोना इसीलिए तो, मेरा जिंदगी तो यही है खाना और सोना अच्छा खाओ अच्छा सो जाओ बस हो गया भजन हो जाए ठाकुर जी मिल जाएगा गर्मी लगे तो एसी चला दो था, ठाकुर जी मिल जाएगा कोई चिंता नहीं एसी ट्रेन में जर्नी करने का टाइम में सब्बीस ही लोग आदमी है हमारे ऊपर हांसता है बाबा कहां से आया है? कोई कम्बल फंबल कुछ ए, हटाओ चल हमारा सीट को साफा करके बैठ जाते हैं खाला देता है कुछ प्लेन में भी कुछ खाता गुरु जी के साथ गया था बोले ले जा <laughs> बगा देते बोले कहां से आया है आश्चर्य लगता है उन लोगों ये शुद्धता तुम बजाय नहीं करोगे तभी कभी ठाकुर जी नहीं मिलेगा होता नहीं और जब परमांशु उच्चा दशा हो जाता है तो तो ऐसा ऐसा साधु है जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज आदि ये लोगों का विचार अलग है ये सब विचार अलग है जो भी है लेकिन बस तो तत्प्रयास न कर्तव्य तुम्हारा जो प्रयास है देखो ऐसा प्रयास मत करो जिसमें जीवन जिंदगी बर्बाद हो जाए बेकार टाइम को खराब नहीं करना चाहिए तत्प्रयास तो न कर्तव्य यथोह आयुर्वय परम जैसे आपका आयु का क्षय हो जाए ऐसा कम नहीं करना हर वक्त जो भी कुछ करो अंतर में कभी कभी बाहर में व्रत पालन करना कठिन कठिन मतलब अनुकूल नहीं समझ के वो अंतर में व्रत बाहर में देखा के उपाय नहीं जो चाहिए जो जो एन्वायरमेंट चाहिए होगा नहीं वो जानता है बेकार समय खराब आप व्रत उल्टा हो जाएगा इससे विचार करके चलता है हरी कथाई कीर्तन ये करते रहो और प्रहलाद महाराज जी बोले ये संसारी आदमी देखो बचपन में जो हमारा भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कीर्तन में बोला कौमे दिने दिने बालक होने बालोक क्षमो आर किचु दिने ज्ञान उपजिलो लो पाटपुरी अहो कितना सुंदर होते होते जब जवानी आया उसके बाद शादी हुआ, हुआ। बेस मजा हुआ कुछ दिन उसके बाद फिर बुढ़ापा आया बाल बच्चा पैदा, पोता पोती आया बाहस उसके बाद शमशान में राम नाम सत्य है यही तो जिंदगी है यही तो जिंदगी है हमारा जन्म हुआ तो ऐसा कुछ करके जाना चाहिए जैसे समाज का आदमी संसार का आदमी जब आकेल आए तो सोचते रहते जो वो मेहरा कैसा है वो आदम इससे तुलसीदास जी विशुंदर बहुत सारे कीर्तन में लिखे है बहुत सारे चीज और बाकी दूसरे संप्रदाय का आदमी भी, भी बहुत सब तो समाज का इस सब छोटे छोटे विषय में जो सिद्धांत है थोड़ा वो ज्यादा कुछ हेरफेर नहीं है लेकिन शुद्ध सिद्ध सिद्ध सिद्धांतों में बड़ा हेरफेर है हम दूसरे संप्रदाय का ज्यादा उठाते ही नहीं बात तुसी दास जी तो कोई असुविधा नहीं चलो बाकी ये जो है इधर बोले ऐसा करते करते बाद में संसार में फंस जाते हैं और उसके बाद वो संसार से छुटकारा मिलना बड़ा मुश्किल है संसार से छुटकारा ही मिलेगा नहीं प्रहलाद महाराज ने बोले देखो ये जो सुंदर बातें तोतली बातें बोलते बच्चा बच्चा बोलता है ना कितना सुंदर ददा दद्दा बब्बा बब्बा पप्पा कहते कितना सुंदर लगता है भले महाराज मेरा शादी करना सार्थक है ये सब प्यार जो है गोदी में लेके कितना मजा हो रहा है और बीबी जब ऑफिस ऑफिस जाने का पहले बीबी का साथ बड़ा झगड़ा हो गया बेकार हुआ संसार करके तेरा तुम्हारा था बाकी जाओ ऑफिस ऑफिस से आए ऑफिस आने के बाद बीबी क्या की एक प्याला चाय लेकर वो आए हो ऑफिस से वह प्याला चाय दिए और जूतों को सब व्यवस्था कर दिया तब वो झगड़ा फगड़ा साफ खत्म मीठा बातें करने लगा बैठ के प्रहलाद महाराज कहने लगे संसार संसारी व्यक्ति का स्वरूप प्रहलाद महाराज कहे कथन प्रियाया या अनुकम पिता रहस्यम रुचिरा समन्त्र कथं प्रियाया या अनुकम्पिताया संज्ञम रहस्यम रुचिरांश मंत्राण जब काम धंधा से आए इतना खाट पीट के तो आए बीवी अगर सामने बैठ के थोड़ा दो चार मीठे बातें बोले मुठा बात बोली तो अच्छा लगे एक प्याला चाहे और तो गर्म पानी का व्यवस्था ठंडा कुछ भी सब व्यवस्था हो जाए कितना सुंदर अब खाने का व्यवस्था तो हो ही गया तब लगता है कि महाराज संसार ठीक किया गलत नहीं किया कथं प्रिया या अनुकम पिता या रहस्यम रुचिरांश मंत्र बैठ के जब पति पत्नी एकांत में बैठ के गुप, गुप्त बात सारे कहते हैं एक दूसरे के साथ तो कितना सुंदर शोभा देता है संसार का और इसके बाद सुरहित सुहित सुनेह हसितः शिशुनाम कलाक्षारान अनुरक्त चित्तोर जो बच्चा है वह अगर दौड़ के आए पापा पापा बोल के तो, तो उसको गोदी में लेके दो चार चुम्बन दे दे तो ऑफिस में गए तो इतना परिश्रम सारे उसका बैलेंस हो गया अब तो कोई टेंशन नहीं सब हो गया बच्चा आया दौड़ से पापा आए हो उनके गोदी में लेके बस हो गया सुरहित और स्नेहों के द्वारा प्रीति के द्वारा इतना बंधन है शिशुनम कलाक्षरान बचे शिशुनम कलाक्षरानम अनुरक्त थिया ऑफिस में जाए ऑफिस में जाके हमने देखा एक बड़ा प्रोफेसर है वो कलकटा में रहते थे हम उसके पास जाते थे किस किसी समय हमको बुलाते थे एक दिन देखे वो प्रोफेसर साइंटिस्ट भी है रिसर्च भी करते हैं बोला आपको आप आपको आपको आज आपका आज का मूड ऐसा क्यों है अच्छा नहीं लग रहा है बोले महाराज क्या कहे हमारा लड़ लड़की जो है बड़ा बीमार पड़े बहुत दिन से और सु, सुस्त नहीं सही नहीं हुई सही नहीं हुई तो लड़की सु, सुस्त है उसका ऑफिस में जाके भी उसका टेंशन क्या होगा कल्याणी यूनिवर्सिटी में ये केमिस्ट्री डिपार्ट फिजिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर नाक था और सब देखो कलकत्ता से ही जाते और ऑफिस में मन नहीं है कुछ काम करने का इच्छा ही नहीं होता है तंका ले रहा है तंखा तो देगा सरकार लेकिन काम करने का कोई इच्छा नहीं है बीबी अपना -बी जो लड़की है असुस्त है एकमात्र तो लड़की अब क्या कहे तो स्नेहों के द्वारा ऐसे बाइंडिंग होता है ऐसा लॉकिंग होता है हम तो पंजाब में तो पंजाबी लोग है ना हम बोले काठिया जी बोलो कैसा बंधन है ना तो रस्सा का बंधन है ना तो सिकली है कुछ नहीं है ये कैसा बंधन है ये कैसा बंधन है जो आपको वो हंसते रहते कैसा बंधन है देखो ना तो रस्सी है ना तो सिकली है कुछ नहीं है सिकल भी नहीं है और देखो कैसा बंधन घूम फिर के ठीक उधर ही जाना है घूमे फिरे सारा दिन उधर ही जाना है कहां जाएगा कथन प्रिया या अनुकम रहस्यम रुचिरांश मंत्रान तत्स्नेहो हसी तो हसी शिशु तो नाम कलाक्षारा नाम अनुरक्त धिया ऐसा करते करते बहुत सारे सुंदर प्रहलाद महाराज का शिक्षा का बारे में मैं तो इतना तक कहे कि चैतन्य महाप्रभु नीला चल धाम पे जब लीला रचाए ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज का चरित्र बार बार पाठ करो इस बारे में हम कहेंगे सायकालिक अधिवेशन में प्रहलाद महाराज बोले दोस्तों देखो ये जो प्रभु ठाकुर जी स्वयं स्वराठ पुरुष जो इसके भजन के लिए कोई दिक्कत नहीं है बोले क्यों बोले ये तो स्वाभाविक है न ही अच्छुतम प्रणय तो बहवायासोसरा मजहा आत्म सर्वभूता नाम सिद्धिवात् सर्वत हे दोस्तों एक कृष्णों को ठाकुर जी को स्वयं सराट पुरुष है जो ठाकुर जी परमात्मा को संतुष्ट करना एक बड़ा बात नहीं है तो क्यों बड़ा इजी बड़ा सही ढंग से हो जाए बस सीधा बस सीधा बात ही खोपड़ी में नहीं आता भगवान कृष्ण को प्राप्ति करना सबसे सीधा जी कोई हमको पूछे कि दुनिया में सबसे सीधा सीधा काम कौन है कोई हमको पूछे महाराज दुनिया में सबसे सी, सबसे सहज काम क्या है हम बोले भजन करना बोले महाराज पागल हो गया है महाराज का दिमाग खराब हो गया दुनिया में अगर सबसे सहज काम है तो हरी भजन करना वही हमारा खोपड़ी में नहीं आता सबसे कठिन लग के बैठ गए सबसे इजी क्योंकि अंतकरण जो है जब तो सीधा नहीं बना तब तो हरिभजन नहीं होगा सीधा तुम बना नहीं सकोगे होगा ही नहीं अंत जो सूद सीधा हो जाए सीधा जान तो सरल सरल हो गोरा सिक्का बुझिया ले जब सरल हो जाओगे अंतर में कोई टेढ़ा नहीं है तो गौरे सिक्का तुम्हारा समझ में आ जाएगा तुम कभी भी सरलता नहीं सरलत, सरल तुम हो नहीं पाओगे और कृष्ण नहीं मिलेगा दोनों ही बराबर देखो सरल हईले गोरा सिक्का बुझिया लेवे सरल हो नहीं पाओगे जिंदगी भर और गौर मिले भी कितना सीधा बात है भले ये जो देखो अच्छुत भगवान जो है परमात्मा ठाकुर जी को प्राप्त करना आसानी से हो जाता है ये कोई ज्यादा कोई कष्ट नहीं है न ही न ही अचुतम प्रणय तो वह हवाया हे असुर वालों को बड़ा इजी है ये क्योंकि आत्मत्वात् सर्वभूता नाम सिद्धि यहां सर्वतह। सारे तमाम वस्तु में हरी हरु उपस्थित है ऐसा कोई जगह बताओ जहां हरी नहीं है तुम्हारा अंदर में हरी है इसका अंदर में हरी है सबका अंदर में हरी है। हरी है बैठा हुआ है बता, बताओ भजन में ठाकुर जी को प्राप्त तो करके हम बैठे हुए हैं ठाकुर जी को प्राप्त तो करेंगे नहीं ठाकुर जी को प्राप्त करके बैठे हुए मेरे हृदय में है प्राप्ति करके ही बैठे श्री अनुभव में उतारना है इस बात को ठाकुर को प्राप्ति करके बैठे हो सिर्फ इस बात को डायरेक्ट रियलाइजेशन अनुभव में उतारो ये ठाकुर जी को प्राप्ति प्राप्ति करके बैठे हो इस बात को अनुभव में उतारो अनुभव करो तब समाधान हो जाएगा इसके बाद ये सुंदर उपदेश किए प्रल्लाद जी प्रल्लाद जी महाराज कहते रहे बहुत सारी गुनावली सारी बोलते रह गए तुष्टे तमलभ्यमंत आदि किं तयर्गुण व्यति जिस धर्म आद कि स्वारोगा देखो तुष्टे चतत्र तुष्टे त्र मलब किम किमलन आद्य किं तयुण तो व्यतिद जीस सिद्ध्या तुष्टि इच्छो तत्व किम अगर ठाकुर जी संतुष्ट है संतुष्ट हो जाए गुरु वैष्णव संतुष्ट हो जाए तो कहना ही क्या है हमारा कुछ बाकी रह जाएगा बाकी कुछ रह जाएगा अगर ठाकुर जी स्वयं संतुष्ट है तो उसमें कुछ बाकी रह जाएगा क्या कुछ नहीं बाकी रह जाएगा ठाकुर जी स्वयं संतुष्ट हो गुरु वैष्णव जब रघुनाथ दास घर से भागे निलाचल क्षेत्रों तो उसके पिता करोड़ों करोड़ों रुपया का मालिक करोड़ों कितना करोड़ रुपया का मालिक वो जानते ही नहीं रघुनाथ दास गिस्सा एक का पिताजी बड़ा दुखी बन गए हिरण्य गोवर्धन बल लड़का एक लौता बेटा है और चला गया चैतन्य चरण में उसको लाना संभव नहीं है बहुत कोशिश किया हजारों बार भागने का कोशिश किया लेकिन वो अंतिम में जब भाग गया तो उसको ले आना संभव नहीं तब बोले एक काम करो दो पांच नौकर को दो दो पांच जो नौकर है बहुत सारे ढेर सारे पैसा दे दिया पर जाओ वो पुरी में रहता है पुरी में जाके तुम भी किराए पे मुकाम ले लेना और पैसा को लेके उधर बैठ जाना और खाना पीना खा लेना और हमारा लड़का का कभी कोई चीज का जरूरत पड़े पैसा से समाधान करना आ रघुनाथ इतना बड़ा वैराग्य है किसी का कुछ नहीं ले चाहे मर जाए लेंगे नहीं कुछ लेकिन चैतन्य महापोह का निमंत्रण करते थे कभी कभी चैतन्य महापो को निमंत्रण करके खिलाते थे, थे। जगन्नाथ मंदिर से प्रसाद लाके खिलाते थे और कभी कभी खुद खुद भी कुछ व्यवस्था करते थे एक दफे निमंत्रण बंद कर दिया निमंत्रण बंद कर दिया और निमंत्रण नहीं किया और दो चार महीना बाद महाप्रभु सौरभ गोसाई को पूछ रहे हैं सौरूभ ये रघुनाथ मेरे को निमंत्रण करना बंद क्यों कर दिया ऐ इसका विजय क्या कारण है तो सौरभ गोसाई बोले प्रभु बहुत दिन हो तो आपको थोड़ा निमंत्रण करके खिलाया बाद में सोचा हम तो जोर जबरस्ती प्रभु को खिला रहे हैं इसमें ठाकुर जी संतुष्ट नहीं है इससे हम निमंत्रण नहीं करेंगे विषय विषय जो कमाया हुआ पैसा हमारा पिता पिता और चाचा का ये पैसा लेकर चैतन्य बाप को निमंत्रण करके हम खिलाते हैं शायद ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है अंदर में हमारा हम दुखी हो जाएंगे इसलिए जोर जबरदस्ती निमंत्रण को स्वीकार करते हैं मां हंसा बोले ठीक समझा निमंत्रण बन कर दिया क्यों बोले इसलिए निमंत्रण बनकर बोले ठीक किया अब तो बोलने जाए तो दुखी हो जाएगा ऐसा तो विचार है देखो क्या और ठाकुर जी अगर संतुष्ट हो जाए गुरु अंतर से संतुष्ट हो जाए कुछ बाकी रह जाता क्या कुछ नहीं तुष्टे जो तत्रो किमल अनंत आद्य ठाकुर जी स्वयं संतुष्ट हो जाए तो तुम्हारा कुछ बाकी रह जाएगा कुछ नहीं सब मिल जाए और क्या बोले <coughs> बोले दैव जो पूर्व कर्म फल जो है इसका अनुसार सारे जिस मिलते रहते हैं और ठाकुर जी का यह कहना है कि जोगोक्षम हम ही हम बहन करें भक्तों का जो योगोक्षम है धर्मा दयो किम अगुने न किम कंखितें कंखिते नो स्वार जुसाम चरण योर उप जो ठाकुर जी का चरण का गुणगान करते हैं जो सी ठाकुर जी का चरण कमल का मकरंद आस्वादन किए वो ठाकुर जी के चरण में क्या मांगे कुछ प्रार्थना करे कुछ नहीं मांगे कुछ दरकारी नहीं है वो स्वयं संतुष्ट हो, हो जाए उसमें मुखु का भी कुछ जरूरी नहीं समझता है ऐसा सुंदर भक्त लोगों तो बादशाह लोगों ने दोस्तों ने पूछा बोला तुम्हारा ऐसा सुंदर बुद्धि कहां से भय कहां से हुआ तो प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिए देखो जब मेरा पिता मंदराचल पर्वत में भजन के लिए चले गए थे तपस्या करने के लिए उस समय मेरा माताजी को ये इंद्र स्वर्गराज इंद्र पकड़ के ले गए उस समय नारद जी रास्ते में देखा हुआ बोले तो राजन ये क्या कर रहे हो ये दूसरे का पत्नी है उसको छोड़ो इसको पकड़ के ले जा इंद्र बोले महाराज कोई चिंता नहीं हम कुछ नहीं करेंगे इसका अंदर में संतान है उस का संतान है ओसुर का संतान तो उसी होगा जब उस पैदा हो जाए तो उसको हम छोड़ देंगे कुछ नहीं करेंगे तो नारदी बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो गया इसका अंदर में इसका गर्भ में साक्षर अनंत देव का अनुचर है भक्त तो है अच्छा हाँ तब तो इंद्र महाराज उसको परिक्रमा करके चले गए तो अभी प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं तो गर्भों में थे लेकिन नाराजी महाराज जो इतना सारे उपदेश किए भागवत तत्व तो विज्ञान सारे मैया का कोख में बैठे हुए हम सीख लिया अपितर पर अस्माक मंदरा, मंदरा चलम या तपस्या करने के चले गए ओसुर लोग बोरा ओसुर लोगों का बड़ा असुविधा हुआ समस्या हुआ क्योंकि ओसुर का राग चले गए जंगल में देवता लोग आक्रमण कर दिया ऐसा सारे बहुत सारे घटना है <coughs> बोले नारद जी महाराज हमको सामने रखते हुए उस समय तो जितना सारे भागवत तत्व तो विज्ञान को उपदेश किए सब हम गुरु जी से सीख ले अब इसलिए सब बुद्धि हमारा ऐसा हमारा गुरु जी ये सौंडोमर्ग को नहीं है हमारा गुरु जी है साक्षात नारद जी महाराज देखने में लगता है तो उसके बाद सी दुणतो, दुणतो, दुणतो राज का आदेश हुआ बच्चा को लाओ उसका कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं इतना दिनों में इतना दिनों में उसका कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं ना कि वही हरि का बात बोले जब भी पूछे हरि का बात बोले अभी उसका कोई शिक्षा वास्तव हुआ कि नहीं परीक्षा करने के लिए लाए परीक्षा करने के लिए आए तो उसको जब पूछे पूछने के बाद वही बात है एक ही बात बोल रहे तो इसका बात क्या करे बोले ऐसा जो बच्चा है संतान है दरकार नहीं है बोले तू मेरे को डरता नहीं त्रिभुवन मेरा नाम पे डरता है चौदह बने जितना सारे त्रिभुवन मेरा नाम पे डरता है तू डरता नहीं कैसा हिम्मत है तेरा कहां से शक्ति आया किसका शक्ति के द्वारा तेरा इतना पावर आया बोल कौन है वो तो प्रहलाद महाराज ने बोला देखो जो शक्ति के द्वारा मैं कह रहा हूं ये बात जो शक्ति के द्वारा जगत चल रहा है जिसके शक्ति के द्वारा आप कह रहे हो वही हरि एकमात्र शक्ति तो है ए, बंद कर बात बकबास ऐसा करके पूरा गाली दिया हे दुर्विनी तो मंदात्मन अनुकूल भेद कारणम हमारा ये खानदान का काली लेपने वाला पूरा हमारा खानदान खराब हो गया प्रहलाद के कारण पूरा न कट गया हमारा हरि का बात बोलता है हम कितना ऊंचा औसुख खानदान का है हैं जैसे हरिदास ठाकुर के जो गंगा पानी में फेंक दिया बाईस बाजार में पिटाई करने के बाद बोले ये हिंदू है, है इसको गंगा में फेंको फेंकने से इसका गति खराब हो जाएगा गंगा में फेंक दो गंगा में फेंकने से उसका दुर्गति होगा फेंको गंगा में फेंक दिया हम लोग मुसलमान है इतना ऊंचा खानदान है और तुम हरि का नाम ले तो हिंदू का काजी बोल रहे हम लोग हिंदू है हम लोग मुस्लिम है इतना इतना ऊंचा खानदान का है और तुम उसका नाम ले लो हिंदू का देवता फेंका छोड़ो छोड़ेगा नहीं क्या करे इसके बाद 22 बाजार में पिटाई किया उसका बाद बोले इसका गोती खराब हो कर दो ये तो बड़ा बाईस बाजार में मारा मारने का बाद फिर ऐसा करके फेंका गंगा में चल गंगा में फेंक दिया गंगा में डूबते डूबते डूबते जो तो शांतिपुर आ गया शांतिपुर दीतो को साइकिल उतर दस का मुलाकात हो गया इसका नाम है हरिदास ठाकुर देखने में बाहरी दृष्टि में कुछ नहीं है लेकिन कितना बड़ा देखो चैतन्य महापू जिसको गोदी में लेके नाचा है कीर्तन किया यह गाली दी हे दूरवी ने तो मंदात्मन अनुकूल भेद कारणम हमारा पूरा खानदार का नाक कटवा दिया बदमाश बोल बदमा बुद्धि खराब हो गया इसका है तू स्त है स्तब्धम मच्छासनो मच्छासनोत्यम ने तुआद जम क्षयम तेरे को जमा में भेजेंगे आज स्व डरता नहीं तू मेरे से जानता है मैं कौन हूं त्रिभुवन डरता है क्रुद्ध सजस्व कंपते पते त्रयो लो कहा मैं क्रुद्ध हो जाने से मैं जो आंखें लाल कर दूं तो क्रुद्ध सजस्व कंपते पते त्रयो लो कहा जितना सारे ईश्वर लोग है जो स देवता लोग है सब डर जाते मैं आगे आंखें लाल कर दूं तो तेरा कुछ नहीं होता किसका किसका बल से ऐसा कर रहा है प्रहलाद महाराज बोले न केवलम में भवत बलम बलिनांच परेशान परे अवरे ओमी स्थिर जंगमा जे ब्रह्मा दे नो वसम प्रणिता ये जो बल का बात आप करें किसका हिम्मत से ये हिम्मत ठाकुर जी ने दिया जिसका बल से मैं बोल रहा हूं जिसका बल से आप काम कर रहे बोल रहे हे राजन सौ बलम बोली लंच परेशान ये जगत में जितना सारी हिम्मतदार आदमी है जितना सारे हिम्मतदार आदमी है सबका हिम्मत जितना सारे हिम्मतदार आदमी है जितना सारी हिम्मतदार आदमी है सब हिंदव हिम्मतदार आदमी का हिम्मत वही एक है जो पूरा दुनिया को बस में रखे हैं पूरा जगत चला रहे हैं ये सुनते ही एकदम हिरण डी वो एकदम सिंगा संगी छ क्या इसके बोले ले जाओ इसको मार डालो इसको बोले किसी का किसी का अंगली पे किसी जगह अगर कैंसर हो गया तो बोले डॉक्टर बोले ये अंगली को बात देना पड़ेगा नहीं तो आपका पूरा अंगो खराब हो जाए तो डॉक्टर क्या करे डॉक्टर बोले आपका यही जगह कैंसर हुआ काट के फेंक दो वो बोले नहीं महाराज हम फेंकेंगे नहीं तो मरो हिरणुआ बोल रहा है पूरा हमारा खानदान का कैंसर है कौर ये अगर है तो मेरा खानदान नष्ट हो जाएगा मारो इसको ये मेरा लड़का नहीं है मेरा लड़का होता तो मेरा बात बोलता मेरा शत्रु का बात बोलता मेरा शत्रु है हरी मेरा शत्रु है हरी मेरा भैया को खत्म कर दिया हिरणनाखो को अब हम ढूंढ रहे कहा हरी है उसको पकड़ के एक खत्म करे और वो उसका ही बात बोल रहा है मारो इसको मार दो खत्म करो इसको ले जाओ उसको लेके सब छिंदिंदी दिबादी ने मारो काटो ऐसा करते सब असुर लोग चिल्ला चिल्ला के आ गए असुर प्रहलाद मा जो पकड़ के ले गए चलो किसी ने उस सूल मारे चुबाए किसी ने तरवाल मारे कुछ भी करे लेकिन पोल्लाद मार कुछ नहीं हो रहा है ठाकुर जी रखा कर रहा है। जब ऐसा किया कुछ भी नहीं हो रहा है तो हिरण को सिपो बड़ा चिंतित हो गया ये कैसा है सूल मार रहा है काट रहा है कुछ नहीं हो रहा है ऐसा कैसा है बच्चा को कौन रखा कर रहा है हाय भगवान कुछ हमारा तो इसमें खतरा जरूर खतरा है ये बच्चा जो है बच्चा को लेकर बहुत चिंता है मर नहीं रहा है मरना चाहिए मर नहीं रहा अब ले जाओ इसको लेके ऊपर ले जाओ पहाड़ का चट्टी पे ऊपर से उधर से समुन्दर में फेंक दो चले मरे ऊपर से फेंक दिया ऊपर से ले गया हाथ पाद बन के बांध के उसे फेंक दिया में जा दिया। तो वहां कौन उसको रखा कर दिया साक्षात भगवान रखा कर दिया समुन्दर भी वो जगह अभी भी है अभी भी वो जगह है जहां प्रहलाद महाराज के बोले इसको 20 खा दो बीस खिला दो शरबत का साथ 20 दे ले दिया बीस दिला दिया वो जगह अभी भी है पारणन निशिंगो, अभी भी है वहां शरबत भोग लगता है निशिंगो भगवान का निशिंग वहां आधा खा के आधा वापस देता है भक्त लोगों को आधा खाते है अभी भी है दक्षिण उड़ीसा छोड़ के अंद्रों का बॉर्डर वो जाओ पारणन नृसिह फिर बाद में बोले इसको एक काट कर गुफा का अंदर घुसा दे देखे ऊपर में पत्थर चपा दे दे, दे दिया अहोवल निशिंग अभी भी है अहोवल निशिंग पहाड़ी चट्टी में गुफा का अंदर जहां प्रहलाद महाज को घुसा को ऊपर दे दिया जी और निशिंगो जहां समुन्दर पहाड़ी ऊपर से फेंका समुन्दर उधर वो जगह है भाईजैक उसका नाम मैं भाईजैक बोलता है विषका पत्तल विषका पत्थनम भाई जैक है हाँ। वो जगह अभी भी है लेकिन आप लोगों को विश्वास नहीं होता हर हालत में ठाकुर जी उसको रखा किया पोल्लात्मा एक भी बोला नहीं ठाकुर जी मेरे को रखा करो एक बार ही बोला नहीं उसको फेंक दिया निवार ऊपर से उसको ले लिया गोदी पे जब किसी भी हालत से मर नहीं रहा तो क्या किया जाए तो हिरण्यू ने उसका जो बहन है होरिका होरिका को बुलाया ए इधर आजा। और क्या हुआ भैया भा, भा, बोल तेरा तो अग्नि अग्नि से बर्फाप्त हुआ तो अग्नि अग्नि में जलेगा जलेगा नहीं तू तो एक काम कर ये बदमाश को लेके बैठ जा चारों आग जला दे आख जला दिया आग जला दिया, दिया। हरिका जो है हरिका अग्नि में जलेगा जलेगी नहीं वो बैठा और प्रहलाद महाराज को गोदी में लेकर बैठ गया अब प्रहलाद महाराज को आगे कुछ जलाया नहीं उसको ही जला दिया चलो प्रहलाद कुछ नहीं हुआ जलाया तो उसको जला जला के प्रलाद महाराज तो चिंतित हो गया हाय भगवान ये लड़का तो मरी नहीं रहा है शायद इसके द्वारा मेरा मौत ना हो जाए हमको तो लगता है कि इस चक्कर में मेरा मौत हो जाए ठीक ही समझा बाद में बोला हे तेरा हरि हरी कहां रहता है बोल ठिकाना कौन है हर जगह रहता है हर जगह हर जगह रहता है हर जगह ऐसा हाथ जो पिताजी चिल्ला के बात करता है पुरादना हाथ जो के कहा रहता है तेरा हरि पिताजी हर जगह है हाँ हर जगह है इस खंभा में है ये खंबा जो है इसमें है हाँ इस खंबा में भी खंबा में भी है ठाकुर जी एक मुक्का लगा यार कोर एकदम सब चूर चूर होके गिर गया और अंदर से हा हा हा हा हाँ कहते नृसिह भगवान प्रकोट हो गया बोलो नृसिंग भगवान की निसिंह भगवान का जो ये चर्चा है इस आविर्भाव सायकालीन अधन में हम बताएंगे जल्दी आ जाओ अब नहीं करेंगे क्योंकि ये आविर्भाव का प्रसंग जो है सायकालीन अधिवेशन में करे तो अच्छा है क्योंकि संध्या का समय ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ था प्रहलाद महाराज के बारे में थोड़ा ये जो बात है इसमें इतना बड़ा प्रचारक है देखो ये प्रहलाद महाराज जी एकमात्र है जो निशिंगो देव सामने आ गया बोले बर मंगलो वर मंगलो आप प्रहलाद महाराज ने बोले देखो हमको बौर दोगे लेकिन ये सब हमारा तो आशीर्वाद हो ही गया क्योंकि आपका जो भक्त है परम भक्त नारद जी जो है भक्ति भक्ति राज्य का आचार्य है इसका संग हो गया इन्होंने मेरे को कृपा कर दिया आप नया करके क्या कृपा करोगे हैं ये उसी वालों को आप कृपा करोगे पुरुषोत्तम धाम नीलाचल धाम पे श्री चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लीला किए नीलाचल क्षेत्र महाप्रभु का सन्यास लीला का क्षेत्र है ये संन्यास लीला का जो क्षेत्र है इसमें महाप्रभु उठते बैठते चलते खाते जब समय जब भी चैतन्य एक एक पल भर में जो कुछ भी किए सारे भक्तों को शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्र का उठना बैठना खाना सोना कुछ भी किए सब भक्त लोगों का स्वभा निज भजन मुद्राम सचैत में पुनर पिदी स्वती पदम सुन गई स्वयं ये चैतन्य आपका हार उठना बैठना कुछ भी बोलना कुछ भी करना सारे हमारा भजन का सीक्रेट रहस्य सीक्रेट रहस्य हमारा गौड़ियों मठ में अगर भजन ना होए करोड़ जन्म में किसी जगह भजन नहीं होगा भजन होगा ही नहीं इतना सुविधा है इतना सुविधा है सारे सिख गोरु गुरु, गुरु वैष्णव का अनुगत बैठ के सोचो समझो हिंसा मत करो बस हो जाएगा गौड़िया मठ का माफी गौड़िया मठ का जो भक्त है लेकिन आज ये बोलने में, में मेरा शर्म आता है कैसे बोले ऐसा बात है हम तो चिल्ला के बोलते रहते कुछ भी हो जाए ये चैतन्य महाप्रभु जो है नीलाचल क्षेत्र में गोदाधर पंडित जो है गोदाधर पंडित जब आई टोटा से टोटा गोपीनाथ प्रकट आई टोटा आई टोटा जंग वो जो आई टोटा है उससे टोटा गोपीनाथ का प्रकट हुआ प्रकाश तो हुआ छोटा गोपीनाथ को चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा प्यार करते थे स्वयं गोपीनाथ है लेकिन वो दिखाते थे, थे। गोपीनाथ का दर्शन के लिए जाते और गदाधर पंडित उधर रहते गदाधर पंडित को छोटा गोपीनाथ सेवा समर्पित किए तुम इधर रह जाव जितना दिन तक रहोगे आप छोटा गोपीनाथ कई सेवा करते रहना ऐसा करके दे दिया अब महाप्रभु बीच बीच में घूम फिर कर के पास जाते थे गोदाधर आज मेरे को प्रहलाद चरित्र सुनाओ प्रद चरित्र सुना सुनाओ मेरे को कभी बोलते दुर्व चरित्र सुनाओ, घूम फिर कर बार बार सुना है दो महीना पहले अब बोलो पूरा प्रहलाद चरित्र और सुनाओ, क्यों कारण क्या है देखो महाप्रभु का क्या प्रचेषा देखो अंतर में गोपी भाव है अंतर में हर भगत गोपी भाव मंजरी भाव शिक्षा देने के लिए तो आए लेकिन कोई अगर बदमाश भजन नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ वो बोले हम मंजिल भाप करेंगे गोपी बन जाएंगे बन जा तो महाप्रभु का नकली करे महाप्रभु अंतर जो भाव है और बाहर जो विप्रलम्ब भाव प्रदर्शन किए ये तो ऊंचा जो भक्त लोग है वो लोग समझेगा बाकी आम आदमी के लिए चैतन्य महाप्र का अलग व्यवस्था है साधारण आदमी के लिए महाप्र का जो व्यवस्था है वह विशेष व्यवस्था अलग है साधारण व्यवस्था अलग है इसीलिए चैतन्य महाप बार बार प्रहलाद चरित्र तो सुनाओ धुबल चरित्र तो सुनाओ ऐसा बोला लेकिन तकदीर इतना खराब है बुद्धि खराब हो गया तो बोले चैतन्य महापो ऐसा बोला नहीं और खाली गोपी भावी बोलेंगे बस गोपी भाप करो चैतन्य चोता में तुम्हें इसलिए बोला गया अंतरंगा लोया करे बहिंग लोहिया करे नाम संकीन अंतरंगा लोया करे रस चैतन्य वहां पर झूठा किया बेकार किया ना चैतन्य वहां स्वयं बोल अंतरंग भक्ति को लेकर रस आसादन जो गुप्त रस है ये ओपनली देने का चीज नहीं है ये सब माना है भक्ति में ठाकुर जी बिल्कुल सख्त माना कर दिया लिखा है भक्ति ठाकुर बोल रहे हैं जिन सब जिन सब व्यक्तियों ने बोल रहा है कि हम तुमको रस रस सिखा देंगे रस भजन तो वो चिटार है चिटार जो बोले हम तुम्हारा रस रस का भजन तुमको सिखा देंगे वो धोखाबाज है धोखेबाज रस कभी किसी को नहीं दिया जा सकता संभव नहीं ये स्वयं उदित होता है भक्ति मेन्द्र ठाकुर का बात कोई नहीं मानेगा गौड़िया मठ खोल के रखे भक्ति मेन ठाकुर का बात मानेगा पोपात का बात मानेगा उल्टा बोल रहे हैं भक्तिमेर ठाकुर पोहपात का बात माने तो अभी मठ नहीं चलेगा अच्छा बोल रहे हमारा सामने तो नहीं बोला बोल ले तो हम जवाब देते आदमी लोग आगे बोलते महाराज बोलता है भक्तिमेव ठाकुर पोहपात का बात माने तो गौड़िया मठ नहीं चलेगा हम उसको बोलो घर जाके शादी करके रह जाए जो भी हो जो भी हो उसको बोल घर चले जाए उससे अच्छा होगा इतना बड़ा अपराध हमारा गुरुजी बोलते थे गुरुवर्ग बोलते थे भक्ति ठाकुर बहुपात का एक बात छोड़कर गौरी मठ नहीं चलेगा एक बात छोड़ दो गौरी मठ नहीं चलेगा तुम क्लब में रह जाओगे, क्लब जानता है क्लब, क्लाब जानते हो क्लाब क्लाब हो जाएगा इस विषय में सायकालीन अधिवेशन में हम चर्चा करेंगे आज यहां तक रहने दो प्रस्तुत हो के आओ जल्दी आओ जल्दी बैठो समय नहीं जा रहा है हम जा तो दो दिन बाद चले जाएंगे न कामा मौनम चरंत न पारा निष्ठा नहीं न नोक्ष नान्यम तदसरणम भ्रम तो नुपस् बांध छकल पत्र बोस के पास पीछे तान अंग गोवेश